एक बार सूर्य को पाने के लिए हम लोग आकाश में उड़ान लगाने लगे जटायु जी सहन नहीं कर सके सूर्य का ताप तो लौट आए पर संपाति कह दे मैं अभिमानी रवि नियरावा, मैं अभिमानी सूर्य के पास तक जाने लगा मेरे पंख जल गए और जटायु जी के पंख कट गए मेरे पंख जले में गिर गया तो एक मुनि थे चंद्रमा नाम था उनका उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया कितना अद्भुत संकेत है जटायु जी के पंख कटे तो श्री रामचंद्र ने गोद में उठा लिया और संपाती के पंख जले तो चंद्रमा नामक महात्मा ने गोद में उठा लिया इसका अर्थ है कि गिरते हुए को दो ही अपनी गोद में उठाते हैं या तो महात्मा या परमात्मा धन्य है संपाती जिन्हें संत की गोद मिली धन्य है श्री जटायु जी जिन्हें परमात्मा की गोद मिली पर यह कथा सुनकर लक्ष्मण जी ने बहुत बाद में कहा था श्री अवध लौटने पर कि न जटायु जी धन्य न संपाति फिर धन्य तो मैं हूं संपाति को महात्मा की गोद मिली पर परमात्मा की गोद नहीं मिली और जटायु जी को परमात्मा की गोद मिली पर महात्मा की गोद नहीं मिली पर श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि धन्य तो हम हैं और हमें अपनी धन्यता का अनुभव तब हुआ जिस दिन हमें शक्तिवान मेघनाद ने मारा मैं मूर्छित हो गया उस दिन हमें श्री हनुमान जी ने अपनी गोद में उठाकर राम जी की गोद में डाल दिया मुझे महात्मा की भी गोद मिली और परमात्मा की भी गोद मिली संत अपनी गोद में जिसे उठाते हैं उसे परमात्मा की गोद में डाल देते हैं पर आज संपाती कह रहे हैं कि मुझे महात्मा की गोद मिली महात्मा ने मुझे ज्ञान दिया ज्ञानी महात्मा थे देह जनित अभिमान छुड़ावा तुम देह नहीं हो देह को देखने वाले हो तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो कर्ता भोक्ता को देखने वाले हो शरीर के जब पंख थे तब भी तुम देख रहे थे आज पंख नहीं रहे तो भी तुम देख रहे हो शरीर में पंख लगते हैं और शरीर से पंख अलग होते हैं पर तुम तो सदा अलग हो श्री कबीरदास जी कहते हैं बैठे ठाणे परे उताने कहें कबीर हम वही ठिकाने हम अपनी जगह हैं हम देख रहे हैं अच्छा देखो बचपन को हमने देखा हमारे बचपन को हमने देखा अच्छा तो एक बात सोचो बचपन मिटा कि नहीं आज है बचपन मिट गया लेकिन क्या बचपन के मिटने से आप मिटे नहीं मिटे बचपन मिट गया अब आप जवान हो गए तो जवानी मिटेगी बुढ़ापा आएगा तो जवानी के मिटने से आप मिटे तो जब बचपन के मिटने से आप नहीं मिटे जवानी के मिटने से आप नहीं मिटे तो शरीर के मिटने से कैसे मिटेंगे शरीर का जन्म शरीर की मृत्यु न मेरा जन्म न मेरी मृत्यु मैं ना बंदा था न खुदा था मुझे मालूम ना था दोनों इल्लत से जुदा था मुझे मालूम न था यह देह का अभिमान त्यागो देह धर्म तू क्यों अपनावे यह पचरंगी झंगा करो रे मन सत यह पचरंगी झंगा करोड़े मन सत्संगा त्याग विशे रस रंगा करो मन संगा। भी भी से भी से रस रंगा। रे मन सत्संगा त्याग विशे रस रंगा करो रे मन सत्संगा त्याग विशे रस रंगा करो मन सत्संगा जन्मान के पाप धोए धोएलो जन्मांतर के पाप धोए धोलो बहरे ज्ञान की गंगा करोड़ मन सत्संगा बहरे ज्ञान की गंगा करोड़ मन सत्संगा त्याग विषय रस गंगा करोड़ मन सत्संगा ग विषय रस रंगा करो रे मन रथ गंगा याग विषय रस रंग करो रे मन ससा गर्जन कर विज्ञान शिवो हम गर्जन कर बे ज्ञान से हो गर्जन कर बे ज्ञान शिवो हम करजन कर बे ज्ञान से हम पूरे अज्ञान भी हंगा करो रे मन सस उड़पिज्ञान रे हम्बा करो रे मन सत्संगा ज्ञान संगा करो मन सत्संगा शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिना मन नहीं बुद्धि नहीं चित्त नहीं अहंकार नहीं शरीर नहीं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम इस तरह चंद्रमा नामक महात्मा ने बहुत तरह से ज्ञानोपदेश दिया और बहुत तरह से ज्ञानोपदेश देकर देह जनित अभिमान छुड़ावा देहाभिमान की निवृत्ति कराई और देहाभिमान की निवृत्ति होने के बाद मैं इसी गुफा में रहता हूं आज इतने वानरों को देखकर भोजन का मन हुआ लेकिन अब आप लोग डरो मत मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा मुझे समुद्र किनारे ले चलो मैं अपने भाई जटायु जी को तिलांजलि देना चाहता हूँ श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ क्योंकि मुझसे कहा गया था कि वानर श्री सीता जी की खोज में आएंगे उनको तुम श्री सीता जी का दर्शन करा देना तुम्हारे पंख उग आएंगे वानर समुद्र किनारे ले गए जटायु जी को श्रद्धांजलि दी और संपाति ने कहा मैं देखा तुम ना गीध दृष्टि अपार मेरी दृष्टि अपार है वृद्ध हो गया नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता बूढ़ भयो न तु करते कछुक सहाय तुम्हारे पर मैं तुम्हें बता रहा हूं श्री सीता जी वहां हैं युवक चल पड़े पर समस्या यह थी कि सौ योजन समुद्र पार करे कौन जो पार करेगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा अब देखो निज निज बल सबका भाखा अपने अपने बल का सबने वर्णन किया किंतु पार जाय कर संशय रखा अपने बल पर समुद्र पार करने में संशय इसका आशय यह है कि अपने बल पर कोई भी भाव से पार नहीं जा सकता अपने बल पर कोई भी संसार सागर से पार नहीं जा सकता अरे अपने बल से क्या पार जाएगा जो अपने से पार जाएगा वही पार जाएगा सभी अपने अपने बल का वर्णन करते हैं पार जाने में संशय तब तक एक वानर वीर बोले मैं चला जाऊंगा श्री अंगद जी अंगद कह ही जाऊ में पारा सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए राम जी का कार्य बन गया जय हो श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो अंगद जी ने कहा पूरी बात तो सुनो जी संशय कछु फिरती वारा कुछ वानरों को जाने में संशय कुछ वानरों को लौट कर आने में संशय है बड़ा सुंदर संकेत है कुछ लोग देहाभिमान के समुद्र को पार कर जाएं, तो फिर उनका लौटकर इस पार आना कठिन होता है ऐसे लोग हमारे यहां परमहंस कहे जाते हैं देहाभिमान का समुद्र पार कर गए पर इधर नहीं लौट पा रहे तो इधर वालों को उधर का अनुभव कैसे मिले उधर का संदेश कैसे मिले तो हमें तो ऐसा महापुरुष चाहिए जो उस पार जाकर इस पार वालों को उस पार का संदेश लौटकर दे सके जिसका इधर से भी संबंध हो और उधर से भी संबंध हो सदगुरु वही है जिसके चरण धरती को छूते हों तो सिर आकाश को छूता हो अनुभूति उधर की और अभिव्यक्ति इधर की अनुभूति उस देश की और अभिव्यक्ति इस देश में इसीलिए इस समुद्र के भी दो तट हैं, एक तट देही का तट है और एक तट वैदेही का तट है वैदेही के तट का अनुभव करके दे के तट पर अभिव्यक्त कर सके ऐसे महापुरुष को हम लोग सदगुरु बोलते हैं इसीलिए सभी वानरों ने वर्णन किया पार जाने में संशय अंगद जी का लौट कर आने में संशय पर आप आश्चर्य करेंगे सभी वानर बोल रहे हैं श्री हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? श्री हनुमान जी ने कहा जिनके पास अपना बल हो सो बोले हमारे पास हमारा बल है ही नहीं जो बोले अरे तो आपको तो लोग अतुलित बल धामम कहते हैं अतुलित बल धाम धामम धामम अतुलित बल a atulet banan tava atulet banan tava atulet banan ban बल धाम धाम श्री हनुमान जी आप तो अतुलित तो बल के धाम हैं श्री हनुमान जी ने कहा कि ठीक कहते हम धाम हैं पर बल हमारा नहीं है अच्छा आप ऐसे सोचो जैसे किसी मकान में सीमेंट भरी हो तो सीमेंट मकान की है कि मालिक की मकान में तो रखी है पर है तो मालिक की इसी तरह ये बल है किसका श्री हनुमान जी ने कहा हमारा नहीं ये राम जी का बल है अतुलित बल अतुलित प्रभुताई किसने कहा जयंत ने जो बल देखने गया था तो राम जी का अतुलित बल है और अतुलित बल जिसका हो वो जहां बैठे जिस जगह बैठे वही अतुलित बल का धाम हो जाएगा भगवान कहां बैठते जास हृदय आगार बसई राम सर चापधर श्री हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठते हैं। तो हनुमान जी अतुलित बल धाम इस अर्थ में धाम है बोले नहीं हनुमान जी कुछ अजय किसी धर्मशाला के कई कमरे हों। और किसी एक कमरे में आपका कोई परिचित व्यक्ति सो रहा हो रात का समय हो आपको जगाना हो तो हर एक कमरे की कुंडी थोड़ी ही खटखटाएंगे और एक एक कमरे की कुंडी खटखटाएंगे तो जितने सो रहे हैं सब जागेंगे तो सरल उपाय एक है कुंडी खटखटाओ ही नहीं फिर आप तो आंगन में खड़े होकर उसका नाम देकर आवाज देने लगो है इन्हीं कमरों में पर पता नहीं किस कमरे में है और आवाज जाएगी तो कमरा खोलकर खुद सामने आ जाएगा जिस कमरे में हो जामत जी ने यही किया पहले हनुमान जी की प्रशंसा की कही रीछ पति सुन हनुमाना का चुप साधी रहा बलवाना बड़े बलवान हो चुप हो श्री हनुमान जी नहीं बोले पवन तने बल पवन समाना हनुमान जी बोले ही नहीं क्यों हनुमान जी अगर देह भाव के कमरे में होते तो बलवान सुनकर जाग जाते गेह भाव के कमरे में होते तो पवन तने बल पवन समाना पिता का नाम सुनकर जाग जाते पर हनुमान जी न देह भाव के कमरे में हैं न गेह भाव के कमरे में हैं श्री हनुमान जी तो राम जी के नेह भाव के कमरे हैं राम जी के नेह रूपी कमरे में है और जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा राम काज अवतारा राम काज लगी तब अवतारा राम काज ही भय पर्वता कारा सुनत ही भयू पर्वता का रा। राम काज लगित अवतारा राम काज लगता अवतारा अवतारा तब अवतारा तब जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है यह सुनते ही श्री पवन कुमार पर्वताकार रूप में प्रकट हो गए अब तो श्री हनुमान जी ने गर्जना की सिंहनाद सिंहनाद करीब सिंह करीब सिंहनाद करे बा करे बानुमान जी बार बार गर्जना करते हैं और यही बोले लीला ही नाग हूँ जल निधि खा रहा इस समुद्र लांग जाना तो मेरी लीला है मैं लांग जाऊंगा रावण को सहित दल के मारकर लौटूं सहित सहाय राव नहीं मारी <coughs> आनू यहां त्रिकूट उपारी श्री रामवंत जी ने सोचा कि हनुमान जी पहले तो जाग नहीं रहे थे और जाग गए तो जरा ज्यादा जाग गए ये ज्यादा जग जाना भी तो अच्छा नहीं एक आदमी के दांत में दर्द था डॉक्टर के पास गया डॉक्टर साहब दांत में बड़ा दर्द है निकाल देते दर्द होगा थोड़ा सहन करना फिर हमेशा की दर्द की छुट्टी हो जाएगी हिम्मत नहीं हो रही अब उस समय शून्य करने की शायद व्यवस्था न रही हो डॉक्टर ने कई उपाय सोचे अंत में बोला कुछ नशा करते हो बोला बोलहा डॉक्टर अपने सेवक से बोला इसे पिलाओ नशे में निकलवा लेगा दांत दर्द का अनुभव नहीं होगा गलत काम का सही उपयोग उसे पिलाया काब दांत निकलवाने की हिम्मत आई तो बोला थोड़ी थोड़ी आई डॉक्टर बोला और पिलाओ जिसे और पिला दिया काब दांत निकलवाने की हिम्मत आई तो उठकर बैठ गया लाल लाल आंखें करते बोला छ पर हाथ फेरकर किसकी हिम्मत है जो मेरे दांत में हाथ लगाता है देखो गलत चीज से सही समाधान निकल ही नहीं सकता एक आदमी के घर आया मेहमान जाए नहीं पति ने पत्नी से कहा कि बहुत परेशानी है मेहमान जाता ही नहीं है पत्नी ने कहा और करो स्वागत खिलाओ पिलाओ अच्छी तरह रखो कहे को जाएगा वो बेचारा संकोच कि मारे कुछ कहे नहीं मेहमान मह, मेहमान जाए नहीं पत्नी ने कहा एक उपाय है मर्ज तीन और उपाय एक ज्वर जुखाम और पाहुना इनका एक उपाय लंघन दे दो तान के फिर न वापिस आए बुखार जुखाम मेहमान लंघन दे दो फिर नहीं आ सकते ये वापिस पति ने कहा ऐसा कहीं होता कि हम लोग भोजन करें मेहमान को न कराए पत्नी बोली आज बना ही नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है ना बना झगड़ा कर लें तो झगड़ा हम लोगों में होता नहीं झूठा कर ले ठीक अब पति ने डांटना शुरू किया झूठ ही अब पत्नी ने भी रोना शुरू किया झूठ ही पति बोला तुम्हारे बहुत दिमाग खराब हो रहे हैं पत्नी ने, ने कहा मैं भोजन नहीं बनाऊंगा आज पता लगेगा तुम्हें पति बोला बनाना ही नहीं मेहमान ने सुना जब इन्हीं को नहीं भी भी मिल रहा है तो हमें कहाँ से मिले सो मेहमान ने अपना थैला उठाया चल दिया गया अब पति ने देखा कि मेहमान तो चला गया तो पत्नी से बोला कि तुम काये को रो रही हम कोई सच्चे डांट रहे थे हम तो तुम्हें झूठे डांट रहे थे तो पत्नी चुप हो गई मैं कोई सच्चे रो रही मैं भी तो झूठे ही रो रही थी तब तक मेहमान थैला लेके वापिस बोला हम कोई सच्चे गए थे हम भी तो झूठे ही गए थे इसलिए चाहे जितने तर्क दिए जाएं, गलत काम से सही परिणाम हो ही नहीं, नहीं सकता तो हनुमान जी जरा जरूरत से ज्यादा जाग गए हैं। एक तो कह रहे हैं कि मेरी लीला है समुद्र में लांग जाऊ जामवंत जी ने कहा हनुमान जी यह आपकी लीला नहीं है यह लीला तो राम जी की है गिरजा सुनऊ राम के लीला और आप राम जी की लीला में एक पात्र हैं तो आपका अभिनय कितना है भूमिका कितनी है सो जानिए दूसरी बात आप कहते रावण को पूरे दल के साथ मार कर लौटो तो रावण को तो राम जी मारेंगे तो त्रिकूट पर्वत उखाड़ रहां जिस पर लंका बसी है यंत जी बोली लंका को वहीं रहने दो यहां काहे को लाते हो लेकिन एक बात है तुलसीदास जी बोले कि हनुमान जी महाराज प्रणाम रामायण तो पूरी हो जाने दो अभी तो किस किंदी कांड हुआ है तीन कांड बाकी हैं आप यही रामायण पूरी किए दे रहे हो, और राम जी भी क्या सोचेंगे वाह हनुमान जी हमारा सारा कार्यक्रम ही विफल कर दिया तब जामत जी से हनुमान जी पूछते हैं उचित से खावन दीजे उ, मोही जेहू मो उचित चित sikhava nadi jay sikh तो उचित सिखावन सिखावन दी ही दिखावन दी दिखावन दी, दिखावन दी, दिखावन दी, दिखावन दी हमें उचित शिक्षा दे मैं क्या करूं जामवंत जी ने कहा आप कितना कर सकते हैं बात इसकी नहीं कितना करना है बात इसकी है इतना करो क्योंकि जाम जी जानते हैं कि इनको इतना बताएंगे तो इतना करके आएंगे इतना करो तात तुम जाई सीत ही देख कहाधी आई श्री सीता जी का दर्शन करके संदेश राम जी को सुना दो बस इतना ही करना है